नाम का महल भैया उजिया महल भैया उजिया नाम का तेज मेरा राजा शब्द किया पर मानस ऊपर छा जा दसो दिशा भई शुध बुद्ध भई निर्मल साची छोटी कुमति की गाठी सुमति पर होय सानाची हो तो छत्तीसो राग दाग तिर का छोटा पूरण प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा पलटो अंधियारी मिटी बाती जिनी बार दीपक बारा नाम का महल भया उजियार जीवन में दुख है इस दुख के साथ दो उपाय एक तो है इससे भूल जाना और एक है इससे जाग जाना भूलने की विधि भूलने की सारी विधियों का नाम संसार है जागने की विधि और जागने की एक ही विधि है उसका नाम है ध्यान भक्ति योग जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि बाहर तो उपद्रव ही है उत्सव भीतर है। जिस दिन यह समझ में आ जाता है बाहर अर्थात दुख जिस दिन तुम्हारी अंतर भाषा में बाहर का अर्थ दुख हो जाता है और भीतर का अर्थ सुख हो जाता है उस दिन क्रांति घटती उस दिन तुम भी पलटू हो गए पलट गए उस दिन रूपांतर हुआ उस दिन लौट पड़े घर की तरफ अभी भागे जाते थे दूर दूर दूर कहीं और स्वर्ग था फिर लौट पड़े और जो लौट पड़ा उसे स्वर्ग अपने ही भीतर मिल जाता है सन्यास का अर्थ है अंतर यात्रा ये आज के सूत्र तुम्हारे जीवन को संसार से सन्यास की तरफ लाने में बड़े बहुमूल्य मील के पत्थर सिद्ध हो सकते हैं एक एक सूत्र को ध्यान से समझना है दीपक बारा नाम का महल भया उजियार महल भया उजियार नाम का तेज विराजा पहली बात भीतर कोई दिया चला उसे तुम क्या नाम देते हो फर्क नहीं पड़ता है बुद्ध कहते हैं सुनने का दिया और शंकर कहते हैं ब्रह्म का दिया और मध्ययग के संत नानक कबीर दादू पलटू दरिया वे सब कहते हैं नाम का दिया नाम का अर्थ समझो नाम का अर्थ होता है प्रभु स्मरण नाम का अर्थ होता है उसकी याद जिक्र, जिक्रफूरती स्मृति स्मरण परमात्मा भीतर विराजमान है हम उसकी स्मृति खो गए परमात्मा हमने नहीं खोया है भूल कभी मत सोचना कि तुमने परमात्मा खोया है क्योंकि परमात्मा तुम खोदोगे तो फिर श्वास भी ना ले सकोगे श्वास ही वही ले रहा है भूल कभी मत सोचना कि परमात्मा खोया जा सकता है क्योंकि जो खोया जा सके वो परमात्मा नहीं है परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारे रोम रोम में वही धड़कता है तुम्हारे कणकण में वही जीवित है तुम वही हो तत्व मसी दालक ने अपने बेटे को कहा है तू वही है स्वेत के तु मगर हमें याद नहीं विस्मरण हुआ है भूल गए एक सम्राट का बेटा बिगड़ गया अगलत संसात में पड़ गया बाप नाराज हो गया बाप ने सिर्फ धमकी के लिए कहा कि तुझे निकाल बाहर कर दूंगा या तो अपने को ठीक कर ले या मेरा महल छोड़ दे सोचा नहीं था बाप ने कि लड़का महल छोड़ देगा छोटा ही लड़का था लेकिन लड़के ने महल छोड़ दिया बाप का ही तो बेटा था सम्राट का बेटा था जिद्दी था फिर तो बाप ने बहुत खोजा उसका कुछ पता ना चले वर्षों बीत गए बाप बूढ़ा रोते रोते उसकी आंखें धुंधी आ गई एक ही बेटा था उसका ही ये सारा साम्राज्य था पछताता था बहुत कि मैंने किस दुर्दिन में किस दुर्भाग्य के क्षण में ये वचन बोल दिया कि तुझे निकाल बाहर कर दूंगा ऐसे कोई बीस साल बीत गए और एक दिन उसने देखा कि महल के सामने एक भिखारी खड़ा है और बात एकदम पहचान गया उसकी आंखों में जैसे फिर से ज्योति आ गई ये तो उसका ही बेटा है लेकिन बीस साल बेटा तो बिल्कुल भूल चुका कि वह सम्राट का बेटा बीस साल का भिकमंगापन किसको ना बुला देगा बीस साल द्वार गांव गांव रोटी के टुकड़े मांगता फिरा। बीस साल का मंगापन पर्त पर्त जमता गया भूली गई ये बात कि कभी मैं सम्राट था किसको याद रहेगी भुलानी भी पड़ती है नहीं तो भिकमंगापन बड़ा कठिन हो जाएगा भारी हो जाएगा सम्राट होकर भीक मांगना बहुत कठिन हो जाएगा जगह जगह दुतकारे जाना कुत्ते की तरह लोग व्यवहार करें द्वार द्वार कहा जाए आगे हट जाओ भीतर का सम्राट होगा तो तलवार निकाल लेगा तो भीतर के सम्राट को तो धुंधला करना ही पड़ा था उसे भूल ही जाना पड़ा था यही उचित था यही व्यवहारिक था कि ये बात भूल जाओ और कैसे याद रखोगे जब 24 घंटे याद एक ही बात की दिलवाई जा रही हो चारों तरफ से कि भिकमंगे हो लफंगे हो आवारा हो चोर हो बेईमान हो कोई द्वार पर टिकने नहीं देता कोई वृक्ष के नीचे बैठने नहीं देता कोई ठहरने नहीं देता लो रोटी आगे बढ़ जाओ मुश्किल से रोटी मिलती है टूटा फूटा पात्र फटे पुराने वस्त्र नए वस्त्र भी बीस वर्षों में नहीं खरीद पाया दुर्गंध से भरा हुआ शरीर भूली गए गए विदे, सुगंध के महल के शान के सुविधा के गौरव गरिमा के वे सब भूल गए बीस साल की धूल इतनी जम गई दर्पण पर कि अब दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं बने तो बेटे को तो कुछ पता नहीं वो तो ऐसे ही भीख मांगता हुआ इस गांव में भी आ गया है जैसे और गांव में गया था यह भी और गांव जैसा गांव है लेकिन बाप ने देखा खिड़की से ये तो उसका बेटा है नाकनक सब पहचान आता धूल कितनी ही जम गई हो बाप की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सका बेटा भूल जाए बाप नहीं भूल पाता है। मूल स्रोत नहीं भूल पाता है उद्गम नहीं भूल पाता है उसने अपने वजीर को बुलाया कि क्या करूं वजीर ने कहा जरा संभल के काम करना अगर एकदम से कहा तो यह बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसे भरोसा नहीं आएगा यह बिल्कुल भूल गया नहीं तो इस द्वार पर आता ही नहीं इसे याद नहीं है ये भीख मांग खड़ा है थोड़े सोच समझ के कदम उठाना अगर एकदम से कहा कि तू मेरा बेटा है तो ये भरोसा नहीं करेगा ये तुम पर संदेह करेगा थोड़े धीरे धीरे कदम क्रम सा तुम तो आपने पूछा क्या किया जाए उसने कहा ऐसा करो कि उसे बुलाओ उसे बुलाने की कोशिश की तो वो भागने लगा उसे महल के भीतर बुलाया तो वह महल के बाहर भागने लगा नौकर उसके पीछे दौड़ाए तो उसने कहा कि ना भाई मुझे भीतर नहीं जाना मैं गरीब आदमी मुझे छोड़ो मैं गलती हो गई कि महल पे आ गया राजा के दरबार में आ गया मैं दूसरी जगह तो भीख मांगता हूं मुझे भीतर जाने कोई जरूरत नहीं वो तो बहुत डरा सजा मिले कि कारागृह में डाल दिया जाएगा पता नहीं क्या अड़चन आ जाए लेकिन नौकरों ने समझाया कि मालिक तुम्हें नौकरी देना चाहता है उसे दया आ गई तो आया लेकिन वो महल के भीतर कदम ना रखता था वो महल के बाहर ही झाड़ू बुहारी लगाने का उसे काम दे दिया गया फिर धीरे धीरे जब वो झाड़ू बुहारी लगाने लगा और महल से थोड़ा परिचित होने लगा और थोड़ी पदोन्नति की गई फिर और थोड़ी पदोन्नति की गई फिर वो महल के भीतर भी आने लगा फिर उसके कपड़े भी बदलवाए गए Ay... फिर उसको नहलवाया भी गया अब वो धीरे धीरे रांची होने लगा ऐसे बढ़ते बढ़ते वर्षों में उसे वजीर के पद पर लाया गया और जब वो वजीर के पद पर आ गया तब सम्राट ने एक दिन बुलाकर उसे कहा कि तू मेरा बेटा है तब वो राजी हो गया तब उसे भरोसा आ गया इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी ये बात पहले दिन ही कही जा सकती थी तुमसे मैं कहता हूं तुम परमात्मा हो तुम्हें भरोसा नहीं आता तुम कहते हो कि सिद्धांत की बात होगी मगर मैं और परमात्मा मैं तुमसे रोज कहता हूं तुम्हें भरोसा नहीं आता इसलिए तुमसे कहता हूं ध्यान करो भक्ति करो चलो झाड़ा बुहारी से शुरू करो ऐसे तो अभी हो सकती है बात मगर तुम राजी नहीं ऐसे तो एक क्षण खोने की जरूरत नहीं है ऐसे तो क्रमिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं एक छलांग में हो सकती मगर तुम्हें भरोसा नहीं आता तो मैं कहता हूं चलो झाड़ी बुहारी लगाओ फिर धीरे धीरे पदोन्नति होगी फिर धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ना फिर एक दिन जब आखिरी घड़ी आ जाएगी वजीर की जगह आ जाओगे जब समाधि की थोड़ी सी झलक पास आने लगेगी ध्यान की स्फूर्णा होने लगेगी तब यही बात एक क्षण में तुम स्वीकार कर लोगे तब इस बात में नाम का अर्थ होता है स्मृति स्मृति का अर्थ होता है कि हमें याद था कभी फिर हम भूल गए हर बच्चा परमात्मा की स्मृति से भरा होता लेकिन उसे स्मृति होती है ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि अभी विस्मृति ही नहीं हुई तो स्मृति कैसे होगी इस जटिलता को थोड़ा समझना बेटा शांत होते छोटा बच्चा है तुम्हारा तुम्हारा बेटा है या बेटी है शांत मगर उसकी शांति अभी बड़ी अचेतन शांति है क्योंकि अशांति उसने जानी नहीं अशांति को जाने बिना शांति की परिभाषा नहीं बनती जिसने अंधेरा नहीं जाना उसके प्रकाश के जानने का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं अंधेरे को जानेगा तो प्रकाश की परिभाषा उठेगी ये बड़ी बेबूज पहेली है लेकिन जीवन की अनिवार्य पहेलियों में से एक है समझ लो तो काम पड़ सकती यहां भटके बिना कोई परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता परमात्मा में तो हम होते ही है लेकिन भटक के पहुंचते भटकना होता है पहुंचने के लिए जैसे मछली सागर में पैदा होती तो सागर में ही जीती है उसे पता ही नहीं होता सागर कहां है कैसे पता हो सागर से कभी छूट नहीं पता कैसे हो पता होने के लिए थोड़ी दूरी होनी चाहिए पता होने के लिए थोड़ा बिछड़न होना चाहिए वियोग होना चाहिए वियोग हुआ नहीं कभी सागर में ही पैदा हुई सागर में ही बड़ी हुई सागर में ही रही सागर ही सारा जीवन अहिनेस कैसे पता चले कि सागर कहां एक मछुआ उसे पकड़ ले तब उसे याद आती सागर छूटते ही सागर की याद आती तड़फती है गांठ पर सागर में डूब जाना चाहती फिर अब अगर सागर में पहुंच जाए तो परम आनंद को उपलब्ध हो गई ये वही सागर है जिसमें वो घड़ी भर पहले थी लेकिन कभी आनंद न जाना था बच्चे वही हैं जहां संत पहुंचते लेकिन बच्चों को कुछ आनंद का पता नहीं संतों को पता होता संत ऐसी मछलियां हैं जो घाट पर तड़फ लिए रेत में तड़फ लिए फिर फिर डुबकी लगी नाम का अर्थ होता है जो भूल गया उसकी याद नाम का अर्थ होता है जो सागर खो गया उसमें पुनः प्रवेश नाम का अर्थ होता है सुरती याद का लौटाना दीपक बारह नाम का महल भया उज और जैसे ही स्मृति जगती है कि मैं कौन हूं वैसे ही उजियारा हो जाता है और उजियारे के साथ ही जो कल झोपड़ी जैसा लगता था वो महल हो जाता संत महल में ही रहते झोपड़ी में रहें तो भी महल में ही रहते नंगे रहें तो भी सम्राटों के पास वैसे वस्त्र नहीं भूखे रहें तो भी उन जैसा कोई तृप्त नहीं अग्नि में जले तो भी उनके भीतर कुछ जलता नहीं वहां सब शीतल बना रहता कांटे उन पर बरसते रहें तो भी उनके भीतर का कमल खिला ही रहता दीपक बारा नाम का महल भया उजियार समझ लेना पलटू के पास कोई महल वगैरह नहीं था लेकिन कहते महल भया उजियार उजियारा होते ही महल हो जाता है झोपड़ा भी महल हो जाता है एक क्षण में दीनता हिंता खो जाती एक क्षण में दरिद्रता खो जाती एक क्षण में आदमी सम्राट हो जाता है। सम्राट तुम थे ही सिर्फ याद की बात थी बोली बिसरी याद वापस लौट आई दीपक बारा नाम का ये नाम का दिया कैसे जले? कैसे जलाओ यह प्रकाश कैसे प्रगटे खोए हो तुम हजार बातों में जो तुम खोए हो हजार बातों में उसी में तुम्हारी जीवन ऊर्जा वह हो रही वही जीवन ऊर्जा अगर न खोए तो प्रकाश की तरह प्रकट हो जाती थोड़ा मन धन में लगा है थोड़ा मन पद में लगा है थोड़ा मन प्रतिष्ठा में लगा है थोड़ा दुकान में थोड़ा बाजार में थोड़ा घर गर ग्रस्थी में ऐसे मन हजार खंडों में बटा है देखा तुमने सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आग पैदा नहीं होती फिर एक कांच के टुकड़े से लेकर उन्हीं किरणों को इकट्ठा कर लो और वही किरण इकट्ठी होकर कागज पर गिरे अलग अलग गिरती थीं, छित्री छित्री गिरती थीं तो कुछ आग पैदा नहीं होती थी उन्हीं को एक कांच के टुकड़े से इकट्ठा कर लो और गिरे कागज पर तो आग पैदा हो जाती तुम्हारे पास ज्योति पैदा करने का उपाय है तुम्हारे पास ज्योति की क्षमता है लेकिन तुम्हारी ज्योति की क्षमता बहुत दिशाओं में बटी है एक टुकड़ा यहां एक टुकड़ा वहां तुम हजार टुकड़े हो ये हजार टुकड़े इकट्ठे हो जाए एकाग्र हो जाए ये तुम्हारी दौड़ जो अनंत अनंत दिशाओं में चल रही है रुक जाए और तुम्हारी एक ही दौड़ हो जाए अंतर दिशा में जैसे ही सारी जीवन ऊर्जा एक दिशा में दौड़ती ज्योति जल जाती प्रभु का नाम तो केवल बहाना है इसलिए पतंजलि ने योगशास्त्र में कहा कि यह तो एक उपाय है यह तो एक खूटी है जिस पर तुम अपने सारे खंडों को टांग सको और अखंड हो सको इस पर है या नहीं इसकी फिक्र मत करो किसी भी बहाने टांग दो महावीर ने बिना ईश्वर को माने टांग दिया तो भी बात घट गई बुद्ध ने बिना आत्मा को माने टांग दिया तो भी बात घट गई मानने की बात का कोई सवाल नहीं है खूंटी मिल जाए खूंटी पर टांग दो खिली लगी हो खिली पिटांग दो खिली भी ना हो तो दरवाजे के कोने पिटांग दो सवाल टांगने का है जैसे ही तुम इकट्ठे हो जाते हो किसी बहाने किसी निमित्त से तुम्हारे खंड अखंड हो जाते हैं, वैसे ही दिया जल जाता है दीपक बारा नाम का महल भया उजियार महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा वो जो संतों में तुम्हें तेज दिखाई पड़ता है वो संतों का नहीं है वो परमात्मा का है वो उनका नहीं है वे तो मिट गए इसीलिए है वे तो जगह खाली कर गए वे तो अब कहीं भी नहीं है संत का अर्थ होता है व्यक्ति का अभाव हो गया अहंकार गया खाली बांस की पोंगरी रह गई अब अब भीतर कुछ भी नहीं है खालीपन है उसी खालीपन से परमात्मा के स्वर प्रकट होते महल भया उजियार नाम का तेज विराजा इसलिए कोई संत पुरुष ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मेरा तेज है ये परमात्मा का तेज है और अगर कभी कोई कहेगा मेरा तेज है तो मेरे से वो परमात्मा ही बोल रहा है संत नहीं बोल रहा है अगर कृष्ण ने कहा कि मामेकम शरणम्रज प्रच आजा मेरी शरण तो वो जिस मैं की बात कर रहे हैं वो कृष्ण का मैं नहीं है वो परमात्मा का मैं जब जीसस ने कहा मैं ही हूं मार्ग मैं ही हूं द्वार मैं ही हूं सत्य तो ये जीसस का मैं नहीं है जीसस का मैं तो इतनी हिम्मत कहां कर सकेगा कोई मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता मैं तो बड़ी कमजोर चीज है झूठी चीज है इतनी हिम्मत होगी कैसे सकती ये तो परमात्मा ही बोला इसलिए हम कहते हैं वेद के जो वचन उतरे वो परमात्मा से उतरे ऋषि तो केवल मार्ग बने वचन अपूर्व से गीता कृष्ण से उतरी कही तो परमात्मा ने और बाइबल के अपूर्व वचन जीसस से आए ये बांसुरियां अलग अलग हैं लेकिन जिसने गीत गाया है वो एक ही है बांसुरी अलग अलग है इसलिए स्वर भेद भी हो गया बासरियां अलग अलग हैं तो बांसरियों के ढंग अलग अलग हैं भाषा अलग अलग है शैली अलग अलग है मगर जो झाकेगा इस बांसुरी के खालीपन के पार खोजेगा ओठ खोजेगा किसके प्राण संगीत बद्ध होकर बह रहे तो एक को ही पाएगा महल भया उजियार नाम का तेज विराजा तो पलटू कहते हैं अब मैं तो रहा नहीं और ये मैं जब तक था तब तक तो ये झोंपड़ा था मेरे कारण झोपड़ा था मैं जब तक था तब तक दीन था दुखी था दरिद्र था मेरे कारण दुख था दीनता थी दरिद्रता थी इधर मैं गया इधर झोपड़ा महलो गया और जो तेज विराजा है क्षमा करना मेरा नहीं वो तो उसकी याद का तेज विराजा और ऐसा तेज तुम में भी विराज सकता है क्योंकि तुम भी उससे इतने ही जुड़े हो ये फूल तुमने भी खिल सकते हैं क्योंकि तुम परमात्मा की पृथ्वी से उसी तरह संयुक्त हो जैसे पलटू का वृक्ष संयुक्त है या कि बुद्ध का या कि नानक का या कि कबीर का या कि मोहम्मद का तुम्हें याद भूल गई है अपनी जड़ों की बस इतना ही भेद पलटू को याद आ गई अपनी जड़ों की शब्द किया प्रकाश मानसर सर ऊपर छाछा सुनते हो यह अपूर्व वचन शब्द किया प्रकाश वह बोला प्रकाश हो गया है लेकिन वह बोलता तभी है जब तुम नहीं बोलते एक ही शर्त पूरी करनी है कि तुम न बोलो तो प्रभु बोले दोनों साथ नहीं बोल सकते आदमी और परमात्मा के बीच कभी डायलॉग नहीं होता आदमी बोलता है परमात्मा चुप रहता ठीक ही है जब आदमी बोल रहा है तो परमात्मा सुनता है जब आदमी चुप होता है तो परमात्मा बोलता है इसलिए तुम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत बोलना मत तुम बोले तो परमात्मा को तुम कभी ना सुन पाओगे और तुम बोले तो बोलोगे भी क्या तुम अपने उसी कूड़े करकट को दोहराते रहोगे तुम अंधेरे के साथ ही खेल और रास रचाते रहोगे शब्द किया प्रकाश प्रभु जब बोलता है जब उसका नाद होता तब प्रकाश होता है तो अब ये समझना सारे संतों ने शब्द पर जोर दिया है और सारे संतों ने निशब्द पर जोर दिया है तो कभी कभी उलझन होती है सोचने विचारने वाले को कि मामला क्या है कभी निशब्द पर जोर देते कभी शब्द पर शब्द परमात्मा का निशब्द तुम्हारा इतना ख्याल रहे तो फिर अड़चन ना आएगी दो अलग तलों की बात हो रही तुम चुप हो जाओ तुम निशब्द हो जाओ तुम बोलो ही मत तुम्हारे भीतर मौन हो तुम मुनि हो जाओ घड़ी दो घड़ी की अगर दिन में तुम मौन में उतर जाओ तो वहीं से तुम पाओगे शब्द किया प्रकाश उसका स्वर उसकी स्वर लहरी बहने लगती धीमा स्वर है वह तुम्हारा बाजार का कोलाहल अगर जारी रहा तो सुनाई ना पड़ेगा अति सूक्ष्म है स्वर वह तुम्हारी स्थूल बकवास जारी रही तो वो कहीं भी खो जाएगा शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा और जैसे मानसरोवर पर कमल खिलते ना ऐसे जब तुम्हारे भीतर निशब्द का मान सरोवर होगा निशब्द की शांति शून्य होगा लहर भी ना उठती होगी तुम्हारे मानसरोवर पर तब उसके शब्द उतरते हैं और कमल बन जाते इसलिए कहता हूं यह बड़ा प्यारा वचन है शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाछा मेरा मानसरोवर है कमल उसके खिले मैं तो सिर्फ चुप हो गया तरंगही निस्तब्ध हो गया कमल उसके खिले कमल उसके हैं सुगंध उसकी है मैंने तो सिर्फ जगह दी है मैंने तो सिर्फ मार्ग साफ कर दिया मैं बीच में नहीं खड़ा हुआ हूं मैं अटकाया नहीं हूं उसे बस इतनी ही मेरी कुशलता है कि मैं हट गया कि मैं द्वार पर अटक के खड़ा नहीं हूं झरना तो उसका है मैं चट्टान नहीं बना हूं बस और झरना बहने लगा है तुम मानसरोवर बनो ध्यान की सारी प्रक्रियाएं और कुछ नहीं करती तुम्हें मानसरोवर बनाती तुम्हें निस्तरंग बनाती धीरे दीर, धीरे शब्द और विचार की तरंगें शांत होती जाए तुम एक ऐसी जगह आ जाओ जहां तुम्हारे भीतर कोई बोलने वाला ना बचे अबोल हो जाए सन्नाटा हो जाए अतल सन्नाटा हो जाए एक छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी कोई लहर ना उठती हो उसी क्षण तुम्हारे ऊपर तुम्हारी छाती पर तुम्हारे मानसर पर अपूर्व कमल खिलने लगेंगे जो कभी नहीं खिले और उन्हें कमलों की तलाश उसी सुबास की तलाश उसी आनंद की शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा जा दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भाई निर्मल साछी पलटू ये कह रहे हैं कि अपने किए तो बहुत कोशिश की थी कि शुद्ध हो जाऊं नहीं हो पाए अपने किए तो कितनी चेष्टा की थी कि बुराई मिट जाए चोरी मिटे लोह मिटे मान मत सर मिटे अपने किए तो कितनी चेष्टा ना की थी कि सज्जन बनू संत बनू अहिंसा आ जाए दया हो करुणा हो पाप जाए पुण्य आए अपने किए तो कितनी चेष्टा नहीं की थी और किए किए भी मैं शुद्ध ना हो सकता था मैं तो कभी शुद्ध होता ही नहीं मैं तो होना ही अशुद्धि में मैं तो कीड़ा ही अशुद्धि का है मैं तो अशुद्धि में ही जीता है अशुद्धि उसका भोजन है इसलिए मैं कभी शुद्ध नहीं हो सकता तो जब तक तुम अपने को शुद्ध करने में लगे हो तब तक तुम शुद्ध ना हो पाओगे क्योंकि तुम तो बचोगे और तुम्हारा बचना ही अशुद्धि है और तुम्हारी दुर्गंध दसों दिशाओं में भरती रहेगी शुद्धि तो परमात्मा की मौजूदगी से होती शुद्धि तो उसके आने मात्र से हो जाती जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा चला जाता ऐसे ही उसके आते शुद्धि हो जाती अशुद्धि खो जाती दसों दिशा भई शुद्ध इस कमल के खिलते ही दसों दिशाएं अचानक शुद्ध हो गई चमत्कार हुआ है सभी संतों को इस चमत्कार का अनुभव है इसलिए तो तुम जब उनसे जाके पूछते हो कि आप ऐसे शुद्ध कैसे हुए तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। शुद्ध वे अपनी तरफ से हुए भी नहीं और जो तुमसे कहते हो हम कैसे शुद्ध हुए जानना अभी शुद्ध हुए भी नहीं अपनी चेष्टा से कोई शुद्ध नहीं होता अपनी चेष्टा से शुद्ध होना ऐसे ही जैसे कोई जीत अपने जूते के बंद पकड़ के अपने को उठाने की कोशिश करे तुम्हारी चेष्टा अंततः तुम्हारी चेष्टा है तुम ही अशुद्ध हो तो तुम्हारी चेष्टा से शुद्धि कैसे होगी यह असंभव है ये नहीं हो सकता इसके होने का को कोई उपाय नहीं फिर कैसे आदमी शुद्ध होता आदमी जरूर शुद्ध होता है शुद्ध आदमी जमीन पर हुए थोड़े सही लेकिन शुद्ध आदमी जमीन पर हुए उनके कारण ही मनुष्य की गरिमा है उनके कारण ही मनुष्य के जीवन में कुछ नमक है उनके कारण ही मनुष्य के जीवन में कुछ काव्य है कुछ संगीत है कुछ सौरभ है कुछ सौंदर्य है मगर जो भी कभी शुद्ध हुआ है वो अपने को हटा के अपने को गिरा के इधर तुम गिरे उधर परमात्मा तुम्हारे भीतर उठा दसों दिशा भई शुद्ध बुद्धि भई निर्मल सांची और कितनी चेष्टा करते थे और नहीं होता था और आज अचानक हो गया अनायास हो गया प्रसाद रूप हो गया बुद्धि भाई निर्मल साझी बुद्धि निर्मल भी हो गई सारा मलख हो गया और सत्य भी हो गई प्रमाणित भी हो गई अब तो वही कहती है जो है अब तो वैसा ही कहती है जैसा है जस का तस जैसे का तैसा कह देती अब कहीं कुछ खोट ना रही छोटी कुमती की गांठ और अब तक जो गांठ बंधी थी कुमथी की छूटे न छूटती थी जितना छुड़ाते थे और बंधती जाती थी और जटिल होती जाती थी छुटी कुमती की गांठ सुमति परगट होए नाची और अब गांठ खुल गई कुमथी की और ठीक उसकी जगह सुमति का नृत्य शुरू हुआ है सुमति परगट होए नाची प्रफुल्लित हो रही सुमति नाच रही सुमति उत्सव हो रहा सुमति का अब कुमति और सुमति में जो ऊर्जा है वो तो एक ही है मति। मति का अर्थ होता है बोध कुमति में भी वही बोध है सुमति में भी वही बोध है कुमति में गलत से बंधा है मैं से बंधा है तो गांठ बंध गई सुमति में परमात्मा से जुड़ गया तो गांठ खुल गई नाच शुरू हो गया तुम अपने से अपने को तोड़ो और प्रभु से जोड़ो अपने पे बहुत भरोसा मत रखो कि मेरे किए कुछ हो जाएगा तुम्हारे किए होता तो हो गया होता कितने जन्मों से तुम कोशिश कर रहे हो अभी तक हुआ नहीं कब तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारे किए नहीं होगा तुम्हारे किए ही सब उलझा है तुम परमात्मा से जोड़ो तुम उसका हाथ गहलो होतीसो राग और पलटू कहते हैं अजीब बात है मैं तो राग इत्यादि जानता ही नहीं वणिक थे पलटू तो दुकानदार थे राग इत्यादि का कहां पता अगर जानते भी होंगे तो एक जो कलदार की खनक होती उसी राग को जानते थे और तो कोई संगीत जानते नहीं थे और आज अचानक क्या हुआ है आकाश टूट पड़ा है अनिर्वचनीय होत छतीसों राग दाग त्रिगुण का छूटा एक अपूर्व संगति एक अपूर्व संगीत एक अहोभाव दाग त्रिगुण का छूटा सत्व तम तीनों छूट गए अब ये थोड़ा समझने का है तुम अगर कोशिश करोगे तो तम से बहुत चेष्टा करो तो रज में आ सकते हो और बहुत चेष्टा करो रज से तो सत्य में जा सकते हो सत्य में अटक जाओगे पार न जा सकोगे बुरा आदमी बहुत चेष्टा करे तो सज्जन हो सकता है दुर्जन सज्जन हो सकता है चोर दानी हो सकता है ये कोई बहुत अड़चन की बात नहीं मगर चोर के पीछे जो बात थी वही दानी के पीछे मौजूद रहेगी फर्क न पड़ेगा उल्टा करने लगा दानी चोर दूसरों की जेब से निकाल लाता था दानी अपनी जेब से दूसरों की जेब में डालने लगा व्यवसाय का ढंग बदल गया पहले दूसरे की जेब से अपनी जेब में डालता था वह अपनी जेब से दूसरे की जेब में डालता है मगर नजर तो धन पर ही लगी और हिसाब अभी भी जेबों के ही चल रहा है अब तुम तो चोर पर बड़े नाराज होते हो चोर भी काम वही करता है एक जेब से निकालता दूसरे में डालता तुम्हारी से निकालता और अपनी में डाल देता और दानी भी यही काम करता है एक जेब से निकालता दूसरे में डाल देता अपनी से निकालता तुम्हारी में डाल देता तुम दानी की प्रशंसा करते हो क्यों क्योंकि दानी तुम्हारी जेब में डाल देता है तुम दानी की प्रशंसा करते हो क्योंकि दानी तुम्हें बिना चोर बनाए तुम्हें चोर होने का फायदा दे देता और तो कुछ नहीं तुम भी निकालना चाहते थे उसकी जेब से वो खुद ही दे देता तुम कहते हो धन्यवाद बड़े सज्जन आदमी कष्टा दिया हमें मगर चोर और दानी एक ही सिक्के के दो तो पहलू है चोर को भी धन में मूल्य मालूम होता है और दानी को भी धन में मूल्य मालूम होता है चोर प्रसन्न होता है जब बहुत चोरा लेता है दानी प्रसन्न होता है जब बहुत दान दे देता है लेकिन बहुत क्या कौन सी चीज बहुत वो धन ही बहुत हर हालत में धन का ही मूल्य है तो चेष्टा अगर करोगे तो दुर्जन से सज्जन हो जाओगे लेकिन तुम्हारा मौलिक आधार नहीं बदला तुम्हारी बुनियाद वही रही जिस बुनियाद पर वैश्य ग्रह का मकान खड़ा था उसी बुनियाद पर तुमने मंदिर बनाया लेकिन बुनियाद वही रही इसलिए दानी की भी अकड़ होती बड़ी अकड़ होती कभी कभी तो चोर विनम्र होते हैं और दानी विनम्र नहीं होते चोर को तो थोड़ा डर भी रहता है कि मैं चोर हूं दानी को क्या डर दानी तो परमात्मा के सामने भी अकड़ के खड़ा हो जाएगा मैंने सुना है एक आदमी मरा स्वर्ग पहुंचा बड़ी अकड़ से भीतर गया परमात्मा ने पूछा कि इतनी अकड़ से चले आ रहे हो आखिर ऐसा किया क्या है क्योंकि करने वाले ही इतनी अकड़ से आते तो परमात्मा तो जानते होगा सनातन काल से देखता है चोर अगर आते भी तो सिर झुका के आते हैं कुछ थोड़ी सी विनम्रता होती दानी राह होगा आदमी क्या क्या है तो उस ने क्या किया है उसने अपने दान की कथा बताई कहानी बड़ी मजेदार है उसने कहा कि मैंने तीन पैसे एक औरत को दिए थे तुम सोचोगे कि, कि तीन पैसे में इतनी आकर मगर तुम जितना भी दोगे वो परमात्मा के सामने तीन पैसे से ज्यादा का होने वाला नहीं है तुमने तीन करोड़ दे दिए थे लेकिन तुम्हारे तीन करोड़ उस अवस्था के सामने तीन पैसे भी तो नहीं इसलिए ठीक ही कहती कहानी के उस आदमी ने कहा कि मैंने तीन पैसे एक गरीब औरत को दिए थे परमात्मा भी थोड़ा उलझन में पड़ा कि अब क्या करना दिए थे ये सच है खाते बही दिखवाए इसने दिए थे तो उसने अपने सलाहकार से पूछा कि भाई क्या करना है इसके साथ तीन पैसे इसने दिए थे तो सलाहकार ने कहा इसको तीन पैसे वापिस करो नरक भेजो और क्या करना लेकिन जाएगा तो नरक वो जो अकड़ है वो तुम तो नरक ही ले जाएगी चोर कभी परमात्मा के दरवाजे पे पहुंच भी जाए दानी नहीं पहुंच सकता और तुम इतना ही कर सकते हो कि दुर्जन से सज्जन बन जाओ और भी एक चेष्टा तुम कर सकते हो कि तुम सज्जन से भी ऊपर उठने लगो और साधु बन जाओ सत्व यानी साधु ये तीन शब्द समझो दुर्जन जो बुरा करता है भले की कभी सोचता भी नहीं सज्जन जो भला करता है यद्यपि बुरे की सोचता है साधु जिसने बुरे के सोचने को भी तोड़ डाला है जो बुरे की सोचता भी नहीं जिसने अपने बुरे सोचने को बिल्कुल ही अपने से काट के फेंक दिया है जो भले ही करता है भले ही सोचता है और 24 घंटे भलाई में ही अपने को लगाया रखता है लेकिन साधु भी डरा रहता है क्योंकि जो उसने काट के फेंक दिया है वो कटता थोड़ी तुम कुछ काट के फेंक ही नहीं सकते अगर तुमने काम वासना दबा ली है तो दबा भर ली है वो मौजूद है जरा सा उकसावा जरासी प्रेरणा कहीं से मिल जाए जरासी पुलक आ जाए वो फिर जग जाएगी वर्षों के बाद जग जाएगी तुमने क्रोध अगर दबा दिया है तो दबाने से कुछ कट नहीं जाता वो पड़ा है तुम्हारे घर के भीतर अंधेरे कक्ष में वहां तुम नहीं जाते इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता लेकिन वो पड़ा है वो प्रतीक्षा कर रहा है कभी भी मौका मिलेगा वो प्रकट हो जाए सदियों पड़ा रहे तो भी निर्जीव नहीं होता तो साधु अपने बहुत से अंगों को काट डालता है साधु अपंग हो जाते तुम अपने साधुओं को देख लो बिल्कुल अपंग हो जाते कोई मंदिर में बंद बैठा वो बाहर आने में डरता है क्योंकि बाहर आए तो बाहर दुनिया है दुनिया का मतलब होता है चुनौतियां दुनिया का अर्थ होता है वहां हजार तरह के प्रलोभन और हजार तरह के वासनाएं हवा में घूम रही वहां घबराता है आने में या हिमालय पर बैठ गया गुफा में जाके वहां से नीचे नहीं उतरता सब तरह से तुम्हारा साधु भयभीत है लेकिन यह भी कोई साधु तब हुई जिसमें इतना भय हो महावीर ने तो कहा अभय के बिना कोई सत्य को जान ना सकेगा और तुम्हारा साधु तो बड़ा भयभीत है जैन साधुओं को अकेले चलने की भी आज्ञा नहीं तो क्योंकि अकेले में कोई आदमी गड़बड़ कर ले तो नजर रखते पांच आदमी चला दिए जत्था चला दिया पांच का तो चार नजर रखते यह भी कोई बात हुई कि चोर चल रहे हैं कि साधु चल रहे हैं ऐसे तो चोर भी इतना चार पुलिस वालों के बीच में नहीं चलते मगर जैन साधु के लिए नियम है कि वो अकेला न रहे एकांत से भी में खतरा है क्योंकि अकेला रहे कुछ गड़बड़ कर ले देख कहीं मौका है कुछ कोई देखने वाला भी नहीं अकेले मिल गए चलो कर गुजरो तो चार को सा चला देते मगर यह नजर रखने की बात तो ये साधुता कैसी है ये भी व्यवस्था ही हुई ये तो जबरदस्ती कोड़े के बल से किसी बच्चे को सांत बिठा दिया है लोभ या भय के कारण मगर भीतर आग जल रही धूं धूकर आग जल रही और ये कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा जब आग जल रही तो रास्ता खोजेगी कहीं से तो धुआं निकलेगा आदमी अपने बस से दुर्जन से सज्जन हो जाए या और बहुत अथक चेष्टा करे तो सज्जन से साधु हो जाए मगर संत कभी नहीं हो पाता संत अपने किए होता ही नहीं संत मनुष्य के कृत्य के बाहर है संत तो परमात्मा के प्रसाद से होता छतीसों राग दाग त्रिगुन का छूटा किसी अद्भुत बात कही कि त्रिगुन का दाग छूट गया इस त्रिगुन में तम तो समलित है ही रज भी समलित है सत्व भी सम्मिलित है दुर्जनता गई सज्जनता गई साधुता गई ये दाग ही छूट गया जब तक तुम साधु हो तब तक असाधुता कहीं बची है नहीं तो साधु कैसे साधु किस लिए संत का अर्थ है जिसके भीतर कुछ भी ना बचा वो जो तीन का जाल था वो जो तीन का त्रिफुल छेदा था आत्मा में वो अलग हो गया मगर ये प्रभु कृपा से ही होता ये प्रभु प्रसाद से ही होता हो, हो छतीस राग दाग त्रिगुण का छूटा पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा कितनी चेष्टा हमने की है पलटू कहते हैं अपने कर्मों को बदलने के लेकिन कलसा लंबा था पुराना था भारी था जन्मों जन्मों का था अगर तुम अपने कर्मों को बदलने चलोगे तो कब बदल पाओगे थोड़ा सोचो भी कितने कर्म तुमने किए हैं कितने पाप कितने पुण्य कितनी चोरिया कितने झूठ कितने अनंत अनंत जन्मों में तुमने अनंत पाप किए हैं अगर उनका एक एक का हिसाब तुम्हें देना पड़े और एक एक के मुकाबले तुम्हें कोई शुभ कर्म करना पड़े तो कब छूटोगे तब तो आनंद काल बीत जाएगा तुम छूटोगे नहीं और ये अनंत काल जो बीतेगा इसमें भी कुछ करोगे ना बैठे थोड़ी रहोगे तू जो करोगे फिर आगे के लिए चाल बनता जाएगा तब तो ये बात दुष्चक्र की हो गई इसके बाहर कैसे निकलना एक क्षण भी तो बिना किए नहीं रह सकते श्वास भी लो तो कर्म हो रहा है बोलो तो कर्म हो रहा है श्वास भी लो तो कोई कीड़े मकोड़े मर रहे हैं वैज्ञानिक कहते हैं एक चुंबन लेने में कोई एक लाख कीटाणु मर जाते एक शब्द बोले ओंठ खुला बंद हुआ तो बहुत से कीटाणु मर गए चले हवा में तो कीटाणु मर गए जमीन पर चले तो कीटाणु मर गए भोजन करोगे तो हिंसा होगी कपड़े पहनोगे तो हिंसा होगी नंगे रहोगे तो हिंसा होगी यहां कुछ बिना किए तो एक क्षण भी जिया नहीं जा सकता जीवन तो कृत्य की धारा है और अनंत जन्म से यह धारा चल रही सबका हिसाब किताब चुकाना है कैसे चुकेगा तो फिर मोक्ष तो हो ही नहीं सकता फिर निर्वाण की आशा छोड़ो लेकिन आशा छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे किए मोक्ष नहीं होता तुम्हारे किए केवल संसार होता है तुम जो भी करोगे उससे संसार होता है जिस दिन तुम करना छोड़ देते समर्पित हो जाते तुम कहते अब तू कर तेरी मर्जी अब मैं कुछ भी ना करूंगा तू जो करवाएगा करूंगा चोरी करवाएगा चोरी करूंगा भजन करवाएगा भजन करूंगा अपनी तरफ से बीच में लाऊंगा ही नहीं तेरी जो मर्जी बुरा बनाएगा तो बुरा बनूंगा भला बनाएगा तो भला बनूंगा ना तो मैं भले के लिए कोई अकड़ लूंगा ना बुरे के लिए कोई पश्चाताप लूंगा समझे इस बात को कृत्य के लिए मैं अपने कर्ता को निर्मित ना करूंगा तू जान तू करता है हम तो बस जो आज्ञा दे देगा वही करते रहेंगे ऐसी भक्त की दशा है पूर्ण प्रगटे भाग और ऐसी समर्पण की स्थिति में भाग्य का पूर्ण चांद निकलता है पूर्ण प्रगटे भाग कोशिश करने से तो थोड़ा बहुत आदमी भाग्य को प्रकट कर ले तो बहुत है दूज का चांद हो जाए तो बहुत है पूर्णिमा का चांद कभी नहीं हो पाता दूज का ही हो जाए तो बहुत है अपनी चेष्टा कितनी चम्मच जैसी इससे सागर चले पूर्ण प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा और ये जो भाग्य का पूर्ण प्रकट हो जाना है ये जो परमात्मा का पूरा बरस जाना है इसका दूसरा सहज परिणाम हो गया कि वो जो कलसा था वो जो बांडा था वो जो सिर पर घड़ा लिए चल रहे थे जन्म जन्म के कर्मों का वो फूट गया पलटू अंधियारी मिट्टी बाती दीनी बाहर सब अंधकार मिट गया दिया जलोठा ज्योति प्रकृति दीपक बारा नाम का महल भया उजियार